पातंजल योग प्रदीप भोज वृत्ति पदार्थ सूत्र चौबीस भाष्य पर विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र चौबीस तस्य हेतु विद्या उस दृष्टा और दृश्य के संयोग का बुद्धि और पुरुष के संयोग द्वारा अविद्या हेतु है भाष्यकार ने सूत्रकार के तात्पर्य के अभिप्राय से ही तस्य इस पद का अर्थ बुद्धि संयोग से किया है साक्षात ही नहीं क्योंकि दृष्टा का दृश्य के साथ सामान्य संयोग ही पूर्व सूत्र में प्रकृत है प्रकरण में आया हुआ है बुद्धि संयोगेति अविद्या यहाँ अनात्म में आत्मबुद्धि मात्र है क्योंकि वही ही यहाँ बुद्धि के साथ संयोग का कारण है और अनित्यादि में नित्यादि बुद्धि रूप अविद्या जो आगे कहेंगे उसकी विवेक ख्याति से निवृत्ति भी नहीं होती है और वह अविद्या बुद्धि के संयोग से जन्य है अतः बुद्धि संयोग के अव्यौहित पूर्व काल में होनी चाहिए अतः भाष्यकार कहते हैं विपर्यती सर्गांतरी अविद्या स्वचित्त के साथ निरुद्ध हो जाती है उसकी वासना प्रधान में स्थित रहती है उससे वासित प्रधान उसी पुरुष की संयोगनी उस प्रकार की बुद्धि को उत्पन्न करता है अतः अनादि होने से दोष नहीं है अविद्या की वासना में बुद्धि और पुरुष का संयोग हेतु है इसमें युक्ति कहते हैं विपर्यय विपर्यती विपर्यय ज्ञान की वासनाओं के बल से पुरुष रूप, कार्यनिष्ठा रूप, स्वकर्तव्य की अंतिम अवधि को बुद्धि प्राप्त नहीं होती अतः साधिकार होने से पुनः लौट आती है पुरुष के साथ संयुक्त हो जाती है वही बुद्धि पुरुषान्यता ख्याति पर्यंत हुई परवैराग्य के उत्पन्न कर देने से समाप्ति को प्राप्त होती है तथा चरिताधिकारों जिसका अधिकार समाप्त हो चुका है निष्पादित कार्य जिसने अपनी कार्य भोग और विवेक ख्याति संपन्न कर दिया है निवृत्ता विद्या जिसने अविद्या को निवृत्त कर दिया है इस बुद्धि संयोग नामक बंध के कारण के अभाव होने से फिर पुरुष से संयुक्त नहीं होती तथा च अन्वय और व्यतिरेक से विपर्य वासना बुद्धि पुरुष के संयोग का हेतु है यह भाव है पुरुष ख्याति से चित्त की निवृत्ति होती है जो यह कहा है इस विषय में नास्तिक के आक्षेप के निराकरण करने का इच्छुक उसको दिखलाते हैं अत्र कश्चित संडक के उपाख्यान दृष्टान्त से उद्घाटन करते हैं आक्षेप करते हैं नपुंसक के आख्यान को ही कहते हैं मुग्धया इत्यादि से लेकर उत्पाद उत्पादती इस तर्क से वह पाखंड व षंग उस अपनी भार्या को विनष्टमिति मिति विनष्टम परवैराग्य से निरुद्ध ज्ञान जो कि चित्त की निवृत्ति रूप है मोक्ष को करेगा मुक्ति देगा यह नास्तिक की प्रत्याशा है यह अर्थ है उपेक्षा को सूचित करने के लिए पूर्वाचार्य के वचनों से इस विषय में सिद्धांत को कहते हैं ईसर असमाप्त आचार्य आचार देशी होता है अर्थात जो आचार तो नहीं है परंतु लगभग आचार जैसा है जिस बात के उत्तर की आचार्य लोग अपेक्षा उपेक्षा कर देते हैं उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है वही उनकी आचार देशीयता है आचार्य वह है जिसका स्वरूप वायु वायुपुराण में कहा है आचनेति चास्त्राथम आचारो स्थापित स्वयं आचरते यस्मा आचर्यस्ते न चो्य इति। शास्त्र के अर्थों का जो संचय करता है जनता को सदाचार में नियुक्त करता है और स्वयं भी सदाचारी है वह आचार्य कहा जाता है ननु शब्द यहाँ संबोधनवाचक है ये कह सकते हैं ज्ञान साक्षात मोक्ष का हेतु नहीं है किंतु अविद्या नामक अदर्शन की निवृत्ति तत्कार्य निरोध योग द्वारा मोक्ष का हेतु है तथाच विनष्ट भी ज्ञान बुद्धि पुरुष वियोग रूप मोक्ष का व्यापार द्वारा कारण संभव है शंका यदि यह आचार्य देशी ही है तो क्या बुद्धि चित्त और आदि नामक अंतःकरण की निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है समाधान तत्र चित्ते चित्तनी वृत्ति मोक्ष होती ही है किंतु उस विषय में बेमौके इस नासिक को बुद्धि का मोह व्यर्थ है इसलिए यहाँ उपेक्षणीय विषय में समाधान करने वाले की आचार्य देशीयता है यह बात कही है